षदेवलिकाया सुमेरुपरी उपरी, उपरी सन्निविष्ट विपरी वर्तनते महेन्द्र निवासीन षदेवलिकाया महेंद्र स्वर्ग में वास करने वाले देवों का शरीर समूह छः प्रकार त्रिदशा और देवताओं को त्रिदशा त्रिदस कहते हैं तीस वर्ष तक आयु हमेशा त्रिदशा अग्निशाता याम्य तुषिता अपरिनिर्मित वशवर्तिन परन वशवर्तिनश्च ये सब उसका अलग अलग नाम है सर्वे संकल्प सिद्धा संकल्प सिद्ध संकल्पमात्र से वर्तुकी जो चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं अनिमादश्वर उपन्ना अनिमाश्वर सुयुक्त है अनिमा लग्मा ऐसा ऐसे जी कल्पायुष कल्प पर्यंत आयु है ब्रह्मा के एक दिन चतुर्दियों सहस्रानि ये कल्प आयुष है वृंदावता है ये वृंदाव कुछ जैता है काम भोगे न काम भोग करने वाले स्त्री तो अवसरादि भोग करने वाले औपपादिक देहा देह अपने इच्छा से बना देते हैं उत्तम अनुकूला भी अवसरोभी कृत परिवार उत्तम और अनुकूल इस अवसरा से परिवार कृत परिवार यही हितकृत परिवार है। दस अंक है, पुल्लिंग होता है इसलिए तो प्रथमा अंक बनेगा अफ्सरा अफसरा असरा अगे अफ्सरसौ अफसरसर तो भी क्या बने गया क्या बने गया कठिन है ना अवसरो भी सामने है नपसरो भी ये तृतीयांत है के महति लोके प्राजापति पंचविधो देवनिकाय है महलोक में प्रजापति के समय महालक्ष्मी में पांच प्रकार देवताओं का शरीर समूह है कुमुदा ऋभव प्रतर्दना अंजनाभा इति ये पांच प्रकार है ये महाभूत वो महाभूत को अपने वसने में रखने वस में रखने वाले सब भूतों को जैसे जहाँ चाहिए कर सकते हैं ध्यान हारा ध्यान आहारो ये शांत ध्यान आहारा ध्यान है आहारो ध्यान करके स्वरूप कल्प सहस्रायुष सहस्र कल्प उनके आयु भी टीका में देवनिकाय देव जाति समूह है नाम षण देवनिकायोत्कर्षमा छः प्रकार देव जाति उनका स्वरूपत्कर्ष करते हैं सर्वे संकल्प सिद्धा संकल्पमात्र देवेश विषयमति ये संकल्पमात्र से विषय प्राप्त हो जाता है बृंदारक पूज्य है देवता कामोभगिन मैथुन प्रिया मैथुन प्रिय मैथुन वहां पिता माता के संबंध से नहीं ऐसे देह बन जाता है पि संयोगण अकस्मादिव्यशरी धर्मविशेषा अति संस्कृतेभ्योणुभ्योतीयोग हिंदी में क्या करेंगे पिता संयोग क्या मालूम है दो सब दो है सब दिवजन पितरो हो एक वजन तो पितु बनेगा दिवजन पितृ हो माता से पिता से पितरू राम से लक्ष्मण से राम लक्ष्मण माता से पिता से पितरू कैसे बनेगा माता से पिता से पितर हो जाएगा पिता मात्रा एक सूत्र है पिता मात्रा मात्रा सह तो पिता शिष्य थे तो पितरों बन गया इंद्र अच्छा हाँ वो कहीं वो तो अलग कहीं जो स्वयं स्वर्ग में रहते हैं और कभी से उनके पिता माता प्रयोग है उनके माता से पिता से पितरों माता पिता दोनों को कहने के लिए पितरों माता पिता के संबंध के बिना अंतरिण संयुगम अंतरणिकिना अकस्माद बिना कारण दिव्य शरीर यम विशेषाति संस्कृत धर्म विशेष और अति संस्कृत अणु से हो जाता है गणेश जी भी तो पुत्र है ना ऐसे नहीं ऐसे ही से पुत्र इसी प्रकार इंदिरादि का पुत्र संस्कृत अणु से हो जाता है धर्म विशेष युक्त अणु हो जाता है और जो स्वर्ग में रहने वाला समाप्त हो जाता समय ऐसे बर्फ जैसे पिघड़ जाए स्वर्गी उसको फिर लेकर के संस्कार करने का नहीं राम राम सत्य करने का ऐसा नहीं वो समय आने पर पिघर गया समाप्त हो गया उनको पता है कितने दिन के बाद स्वर्ग से जाना है ऐसे दुख भी लोग महरलोकम महर लोक महति महती महती, आ, महती लोके प्राजापति पंचवेलिंग महालोक में कुमुदादी महाभूतवश्न अस्व ये महाभूतवशिन ध्यान आहार यदि तेज्य रोचते तदवे महाभूता प्रय्छति जोन किए रुचिकर है महाभूत महा महा उनको दे महाभूत शेगी तदिच्छा त महाभूतानि तेन तेन संस्थान अवतिषंते महाव तो उसी स्वरूप अवैध निवेश हो करके सामने उपस्थित तो हो जाते हैं जितने जो खादे हैं लड्डू हो मालुपा हो क्या पदार्थ है क्या है पृथ्वी है मैं पृथ्वी जल तेज इस पदार्थ मिला हुआ है ध्यान हार ध्यान मात्र तृप्ता पुष्टा ध्यान मात्रे तृप्ता ध्यान मत स्वीतृप्त होकर पुष्ट हो जाते हैं खाने की आवश्यकता नहीं चिंतन कर दिया जो जिसका नाम दिया बस पुष्ट हो जनलोक माह प्रथमे प्रथम प्रथम ब्राह्मण जनलोके जन तपसत्य तीन चतुर्विध देवनिकाय देवजुक्ता जाति चार प्रकार ही जनलोक ब्रह्म पुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्म, का, ब्रह्म महाकायिका अमर आये ये चार प्रकार है ये भूतेन्द्रिय वसी नूत और इंद्रिय प्रवतन रखने वाले दिगुना दिगुना उत्तर उत्तर आयुष है यहाँ पाठ दिगुना दिगुना उत्तर आयुष भूतेन्द्रिय वसी नगे भूतेन्द्र वसन भूतेन्द्रिय वसिन के आगे भूतेन्द्रिय द्विगुण द्विगुण उत्तर आयुषे भूतेन्द्रिय वसन के आगे मूल में चाहे भूतेन्द्र वसिन द्विगुण द्विगुण उत्तरायुष ऐसा पाठ है मूल में भूतेन्द्रिय वसिन द्विगुण द्विगुण उत्तरायुष दुगुण दुगुण उत्तर उत्तर के आयु है भूतेन्द्रियवीन उक्त क्रमण दोन दौन भूतानी पृथ्वी आधीन इंद्रिया सूत्राधीन यथा नियुक्त इच्छा तथे नियुज्य जे से करते हैं इसे लगा देते हैं इंद्रिया को भूत को उक्त क्रमापेक्ष द्वितीय ब्रह्मण तपलोक आह ब्रह्म का प्रथम लोक का नाम क्या है जनलोक उसके आगे तपलोक आगे उसके आगे के अंतिम सत्य है ब्रह्मण तपोलोक मह द्वित्व तपसी लोके हो तीन प्रकार है आभास्वरा महाभास्वरा सत्य महाभास्वर इकारूतेद्रिय प्रकृति वशिन भूत इंद्र प्रकृति को अध्ययन करने वाले प्रकृति पंच तन्मात्राणी तद वसनी प्रकृति से सत्तर जोत्तर में त्रिगुणात्मिका प्रधान तो नहीं मैम पंच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत उनको वसन रखने वाले द्विगुण द्विगुण उत्तरायुष दौगुण दोगुनायु दोगुना ध्यान ऊर्धरे त सह ये ऊर्धरेत ये मैथुन क्रियाणी ऊर्धम अप्रतिहत ज्ञान है, उनके अति अद्क जान अधरभूमिष् अनावृत्या अठरभूमिषु अप्रति अधरभूमि अनावृत प्रकृति पंचतन्में तदेश तदिच्छा तो हि तन्मी भाया कार्यकार पिणमती इस आगामी के उन्नी की इच्छा से तन्मात्र से ही सर्वन जाता है द्विगुण द्विगुण तरय तो सर आभास्वरेभ्य द्विगुणाश महाभास्वर आभास्वर से द्विगुण महाभास्वर महाभास्वर से द्विगुणा से कौन होगा सत्य महाभास्वर ऐसे दुगुण दुर्गुण तेभ्यो द्विगुणाश्व सत्य महाभास्वर इत ऊर्धा ऊर्धम अप्रति ज्ञान ऊर्धम सत्यलोके अप्रतिहत ज्ञान ऊपर है सत्यलोक तो में ज्ञान उनका प्रतिहत नहीं सब विषय ज्ञान है अविचे प्रवृति आ तपोलोकम सूक्ष्म व्यवहार आदि सर्व बीजानती त्याच नरक तपोलोक पर्यत जीतने सूक्ष्म पदार्थ हो व्यवहित हो दूरी में सब जानते हैं दिव सर्वे ध्यान हार ऊर्धर कस ऊर्धे ज्ञान अधर भूमिशु हाँ अनावृत ज्ञान विषय है अधर भूमिकण से नर नर के आदि में भी तो उनके ज्ञान है सब आवृत नहीं अनावृत है आवृत में मतलब तो रहा आच्छादित है अनावृत ज्ञान विषय कौन से सब उनके ज्ञान के विषय सब उनके लिए स्पष्ट है प्रत्यक्ष है जानते हैं तृतीयं तृतीय ब्रम्हलोक आह ब्रह्म सत्य ब्रतोक तृतीय ब्रम्ण सत्यलोके देवजाति चु देविकाया चारे दच्युता शुद्ध निवासवाजा संघिचन्यासा भवन विभाग उनके नहीं ऐसे ही रहते हैं स्व प्रतिष्ठा स्वयं स्वरूप में सस्मिन प्रतिष्ठा है स्वप्रतिष्ठा है अर्थात किसी प्रतिष्ठा किस के मैं ऐसे ही रहते हैं अन्यतः भवन घर में रहेंगे उनके ऐसे ही रहते हैं सामर्थ्य इस प्रकार है ऊपर ऊपर स्थित उसके ऊपर उसके ऊपर आचार्य चार प्रकार कितने प्रकार चार प्रकार है प्रधान वशे ये प्रधान इनके वसन है यवत सर्ग आयुष सृष्टिज तो तो रहेंगे तक अच्छुता सवितर्क ध्यान सुख है जो अच्युत है प्रथम ही चारमें से सब तर्क ध्यान न सुखम ये सामने शुद्ध निवास शुद्ध निवास द्वितीय अच्छुत के बाद ध्यान सुख ये सबचार ध्यान सुख ध्यान से ही सत्या भातृत्व होगे गया आनंद मात्र ध्यान सुखा आनंद मात्र में ध्यान करेंगे सुख प्राप्त करेंगे चतुर्थ संज्ञा संजीन से अस्मिता मात्र ध्यान सुखा अस्मिता मात्र ध्यान चंती में सुख में रहते त्रैलोक मध्य प्रतिष्ठती ब्रह्मांड तीन लोक में स्थित है आकृतो भवन से गृह न्यास यही ते तत्वता भवन गृह का न्यास नहीं किया घर के बिना ऐसे रहते ही आधार अभाव वा स्वृतिष्ठा उनका कोई आधार नहीं स्वृत्तिष्ठा है स्वेष शरीर से प्रतिष्ठा ये शांति शरीर स्वप्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा ये शांति तथोता और शरीर में उनके प्रति अपने शरीर में प्रतिष्ठित है प्रधान वसीना तदिचातः सत्वर जमाशी प्रवर्तनते उनकी इच्छा तो से प्रधान में सत्व रजस्तम तेन गुणों की प्रवृत्ति होती है यागायु सता चु श्रुति में कहा गया ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रतिसंचरे पर कृतात्मन प्रविशन्ति परम पदम ते सर्वे जो ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी के साथ प्रति संप्राप्ते सम्प्राप्ति प्रलय प्रलय समय पर परस्यांते ब्रह्मा जब समाप्त हो जाते हैं परम पदम भविष्य ब्रह्मा के साथ परम पद को प्रविष्ट करते हैं जो ब्रह्मलोक में रहते हैं कि विशेषण दिया कृत आत्मा न कृत आत्मा यही आत्मा क्या आत्मा है किन्तु आत्मा का क्या कर जिन्होंने किया जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया वो परम पदों को प्रवेश करते हैं यदि ज्ञान ही होगा तो फिर पुनरावत्ति होती है तदेव चतुर्ण देवनिकाय साधारण धर्म रूप नाम विशेष ग्रहण न धर्म विशेषा आह इस चार प्रकार जो देवनिकाय अच्छी तो शुद्ध निवास सत्या संज्ञास ये होगी सामान्यत धर्म कहा अगले अलग अलग नाम लेकर के विशेष उदर्म हैं। तथ्य अचुता सविच को ध्यान सुखा दिखा अच्युता नाम देवा आगे सूक्ष्म स्थल पाठे में? अचुत नाम देवा स्थल विषय है सूक्ष्म है। स्थूल विषय ध्यान सुखा स्थूल विषय में ध्यान करने से सुख प्राप्त करते हैं अच्छी तेन ते तृप्यती तृप्त हो जाते हैं अशुद्धनिवास नाम देव सूक्ष्म विषय ध्यान सुख है ये सूक्ष्म विषय ध्यान सुख है ध्यान से सुख तृप्त होते हैं तेन ते तृप्यती सत्यानाम देवा इंद्रि विषय ध्यान सुखाइ इंद्रिय के विषय करते हैं तेज संज्ञा संज्ञासिनों नाम देव अस्मिता ध्यान सुधा उसमें ध्यान करके तृप्त होते हैं ते संज्ञातसम उपाते संप्रज्ञात सधि करते उपासते उपासन करते हैं अर्थाप्रज्ञात सधि निष्ठा विधेय प्रकृति है जो विदेह हो जाते प्रकृति मिलीन होते देवता असंप्रज्ञात सामान कर कस्म न लोकमद्ये न्यस्य इत वो ये ब्रह्मंड मध्य उनको क्यों नहीं देखते हैं कहते विदेह प्रकृतिलैयास्त भाष्य में तेलोकमध्ये प्रतिष्ठान ये सब ते ते सहलोका सर्वे ब्रह्मलोका ये सब ब्रह्मलोक हो विदे प्रकृतिलैयास्त मोक्ष पद वर्तंटे मोक्ष पद में मोक्ष रूप से मोक्ष प्राप्त करते है न लोक मध्य में लोक मध्य में नहीं रहते तो मुक्त हो जाते हैं ये तोगिना साक्षात कर्तव्य सूर्य द्वार संयम कृत्व योगी ये सब अनुष्ठान करने वाले ये सब का ब्रह्मांड में जैसे कहा गया उनका साक्षात्कार करना चाहिए सूर्य द्वार में संयम करके सूर्य तो द्वार का भी टीका में कहेंगे सम ना नाड़ी तत्व अन्यत्रापि एवं तावत अभ्यसेवतम सर्वम दुष्ट मिति योग अभ्यास ऐसे पूरा करे ये सब ज्ञान जिसे हो जाए ये सबका ज्ञान होने पर योग अभ्यास। योग अभ्यास में ये तो है बहुत कुछ करना होता है थोड़े आसन कुछ थोड़ा प्राणायाम इतने मात्र से नहीं प्राणायाम तो पहले है और साम अभ्यास करके सब दर्शन करना है ये सब कार्य ठीका बुद्धिवृत्तिम तो ही दर्शितषया लोकयात्रा वहनों तो लोकसु वर्तंटे बुद्धिवृत्ति दर्शि विषय ही विषय का ज्ञान होता है लोकयात्रा निर्वाह करते हैं लोक में रहते न चं विदेह प्रतिल सत्य साधि कर साधिकार अधिकार हृदय गर्भ विधेय प्रकृति में लीन जो हो जाते हैं उनके इंद्रिय विषय बुद्धिवृत्ति नहीं है मुक्त तो होते हैं तदैत आ सत्यलोकम आ चविचे योगि न साक्षात से लेकर सत्यलोक पर्यत तो साक्षात्कार तो करना चाहिए योग्य तो को तो। कैसे साक्षात्कार करेंगे, करेंगे सूर्य द्वारा संयम कृत सूर्यद्वार क्या सुषुम्नाया नाड्याम सुषुमनाख्य नाड़ी में स्वयं करने पर स्वयं का धारण्यान साम नावता तत्त्कार होती चेत इतने मात्र से साक्षात्कार नहीं तत्व तत्व सुषुमान अगोपाध्याय उपदिशु सुषुम्ना में केंगे और आगे अन्य स्वयं करना पड़ेगा अन्यत्र है? योग, योग के लिए उपाध्याय हो भी ध्यान करना पड़ेगा। योग के लिए अंतिम तक उपाध्याय गुरु की आवश्यकता है तब तक इस अभ्यास करें, जब तक ये साक्षातकार हो जाए यवदम सर्व जगत दृष्ट में जब सब जगत का ज्ञान हो जाए तब तो तब तो योग अभ्यास करते रहे बुद्धि सत्व में व विश्व प्रकाशन समर्थम सबके बुद्धि सत्त बुद्धि में नहीं स्वभावत सौ सर्वप्रकाशन समर्थ है सर्वके ज्ञान के समर्थ हे तमोमलूतम तम रूप मल तमोगुण रूप मल से ढका आवृत हे यजस्व उद्घाट्यते तदेव प्रकाश होती जिस विषय में रजसा उद्घाटित रज गुण से तम को हटाना पड़ेगा उसी विषय को प्रकाश करेगा बुद्धि बुद्धिशत्व बुद्धि ती तो सत्वगुण सूर्य द्वारा स्वयं उद्घाटित भुवनम प्रकाश ये थी सूर्योद्वे स्वयं करने पर उसे उद्घाटित होता है भुवन सारा भुवन को प्रकाश कर देगा बुद्धिशत्व न चाहम अन्यत्री प्रसंग अन्य सबको जान ले मात्र उदघाटन सामर्थ्या जहाँ स्वयं करेंगे तब, तब तद विषय का ज्ञान होगा सूर्य द्वार में स्वयं करेंगे तो भुवन विषय का ज्ञान होगा तावन मात्र उद्घाटन सामर्थ्य इतने ही उद्घाटन में प्रकाश करने के लिए सामर्थ्य सर्व अवधातम निर्दिष्ट शुद्धम आगे भी ऐसे स्वयं करने से ज्ञान होता है Earth... चंद्रेारा चंद्र <ज्यानम>। में सं करेंगे तो तारा समूह का ज्ञान हो जाएगा चंद्र संयम थे तारा विहोह बीजान्यात तारा व्यूह बी तारा, तारा समूह है नक्षत्र आदि उनको जान देगा ध्रुवे तदगति ज्ञानम ध्रुव में स्वयं करेंगे तो उसके ध्रुव की गति का ज्ञान देता रखा तत्व तो ध्रुवे स्वयं ताराण गति, गति में अच्छा ताराओं की गति को जान लेगा ऊर्ध विमान सुकृत स्वयं स्थान भी जान या ऊपर विमान में जान स्वयं करेगा तो उसकी गति को जान लेगा नाभि चक्रे काय ज्ञानम ऊर्ध विमानेश आदित्यादि रथेश उर्ध्व विमान क्या है ये जो ऊपर राजा जाते नहीं आदित्यादि के जो रथ है वो ऊपर है वहां स्वयं करेंगे तो उनको भी जान लेंगे उनकी गति को भी जान लेगा नाभीचक्र संयम करेगा तो काय भी हो गया ज्ञान शर्ज संबंधी ज्ञान हो जाएगा पूरा काय सर्ज में जो बात तो है उनको भी जान लेगा नाभीचक्र संयम कृत्वा कार्यवीर भी हम भी जानी या तो जाने वातपित्त श्रेष्ठ मानस त्रय दोषा सन्ती ये बात तीन में तीन दोष है आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं तीनों के न्यूनाधिक होने पर रोग होता है सब रोगों का कारण ये तीनों है वातपित कथ धात सप्त धातु शब्द जैसे कहते साथ त मनायु अस्थि मज्जा शुक्रणी पूर्व पूर्व बाह्यम विनयास बाहर उसके अंदर लोहित उसके अंदर मंदिर स्नायु स्नायु अस्थि मज्जा शुक्र स्त्र ये शब्द का विन्यास है कंठकोपेक्षितिपाषा निवृत्ति कंठकू में स्वयं करने को क्षुधा पिपा सा के निवृत्ति हो जाएगी तब तो योगी लोग खाद्य पाना खाना पीना छोड़ करके हिमालय में रह जाते हैं कंठक में स्वयं करके भूख प्यास नहीं जीवा या अधस्तात् तो तंतु कंठकू को बताते हैं जीवा के नीचे तंतु है जीवाया अदस्तात तो तंतु और मागीन्द्रिय अंग है ध्वनि उत्पादकम कंठाग्रस्तम विता तंतरूपम बाघ इंद्रियाम टीका में दिया है ध्वनि शब्द जहाँ कंठाग्रमे में ऐसे ही बाघ इंद्रिय के अंग है तंतु तत्व तो अधस्तात् कंठ उसके नीचे कंठ है सासमारी का उद्धव है ततो हुआ तत्व और कंठ के नीचे कूप कंठ का जो कूप हो वहाँ समय समय धारणा ध्यान समाधि करेंगे तो भूख क्षुधा पिपा कुछ कंठकूप तथा संुद्रपा से से लेकर के छाती तक पर्यंत चित्र न देते क्षुधा पिपा सा कष्ट नहीं देते कूर्म नाड्याम कूर्मनाडी में साय कानपुर स्थिर हो जाता है स्थर्य प्राप्त क्षेत्रपदम लूपाध उसी नाड़ी। छाती में कूर्म कशुआ के आकार नाड़ी तस्तम सयमो ये योगिना सहयोगी कृतसम स्थिर पदम लिताकर्ता है यथा सर्प गोधा सर्फ गोदा जिस प्रकार स्थिर हो जाता है किसी गर्फे के अंदर थोड़ा घुस गया खींच करके बाहर है उसको खींच कर नहीं ला सकते इतने पकड़ लेता है गोधा ऐसा प्रकार एक होता है और कहते उसको चोर लोग तो उसको ले करके कहीं बड़े बड़े दीवार है रस्सी बांध करके ऊपर फेंक देंगे ऊपर पकड़ लिया और रस्सी से उस चढ़ जाएंगे उसको पकड़ तो खींच कर नहीं ला सकेंगे गोदा छोटा इतने इतने बड़े होते हैं चार पैर बताओगे खुश रहता है बड़ा जो आज जैसे बड़ा हुआ था खुश रहता है, रहता है। वो उसको ये बांध करके पहले आदमी उसे बांध कर दीवार डाल दिया वो पकड़ जा फिर चढ़ जाएंगे खींच कर नहीं ला सकते मर जाएगा आधा टूट जाएगी ऐसे सर पका ऐसे सर्फ सरमे में रहता है ऐसे रहता है उसको खुश ऐसे कर देता तो खींचेंगे तो नहीं ऐसे सिरे पवन कूर्म ना हो जाएगा तिज्ञाया योगि जहाँ जहाँ जानी पीछा करेगा स्वयं करेगा एवं क्षेत्र निवृत्ति हेतु स्वयं स्थल हेतु सयम सूत्रप्रद भाष्य निगतव्याख्या व्याख्यात न व्याख्यात देखो कैसे निगत व्याख्यात न्याख्यात है न्याख्यात तीन व्याख्यात श्रोता गया क्षेत्र निवृत्ति हेतु समय हे स्थर्य हेतु समय हे सूत्र पदे उपदिष्ट हो सूत्रस्थ पदय के द्वारा उपदिष्ट है, है। भाष्य में भी निगत तो व्याख्यात न्याख्यात निगत व्याख्यात ना भाष्येन व्याख्यात निगदेन व्याख्यातम इतनी निगत व्याख्यातम कौन भाष्य निगत कथन मात्र से व्याख्यात हो जाता है भाष्य इसी प्रकार भाष्य हो। स्वयं सूत्र के द्वारा उपदिष्ट सैम भाष्यण व्याख्यात भाष्य के द्वारा व्याख्यान किया गया जो भाष्य पढ़ने मात्र से उच्चारण कर देने मात्र से ही व्याख्यान हो गया सरल शब्द उच्चारण करते ही व्याख्यात हो गया निगत व्याख्यात न कि नाष्य न्याख्यात कह हैं? है भाष्य कीदृशेण निगत व्याख्या मात्र व्याख्यात है कथन करने से ही व्याख्यान हो जाता है इतनी न्याख्यात है इसलिए अस्मा भी न्याख्यात टीका कर उसकी व्याख्या नहीं की क्योंकि से वास्तव ज्योतिषी सिद्ध दर्शन मूर्ध ज्योति में संयम करने पर सिद्धों का दर्शन होता है अंत छिद्रम प्रभावरम ज्योति ही तय सिद्धान दयावा पृथ्वी और अंताली नाम दर्शन शिव कपाले अंत छिद्र है शिव कपाले अत्यंत प्रभासर प्रकृष्ट भाषा प्रकाशमान ज्योति उसमें सिद्धों का दर्शन होता है सिद्ध कहाँ रहते हैं द्यावा पृथ्वी और अंतराल चारी नाम द्यू और पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम में विचरण करने वाले द्यौ पृथ्वी चीज दयावा पृथ्वी पृथिवी द्यावा है। को द्यावा को दिवचर और पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी के दिव दिव सु सु करने पर द्यावा हो जाएगा। द्यावा हो और बीच में अंतराल में अंतरिक्ष में विचार करने वाले सिद्धों का दर्शन होता है मुग्ध ज्योति में स्वन करने पर ठीक ठीकाने मूर्ध शब्द न सुष्मा नाडी लक्ष्य थे तत्व मूर्ध शब्द से, से नाम का नाड़ी कहा गया प्रातिभाव प्राति प्राति से ऐसे ही पूर्व जन्म में बहुत जब कुछ किसने अनुष्ठान किया है संस्कार रहता है ऐसे हठात तो दर्शन हो जाता है सब कुछ जितने सिद्धि कही गई ऐसे कवि हो जाती है सब किस किसको मिल जाता है दर्शन कुछ होता है हो जाता है प्रातिभाव नाम तारकम ऐसे है अपने अपही बिना कारण ज्ञान हो जाता है वो तारकम सब तरण का उपायन से तारक और उपदेश के बिना जो ज्ञान होता उसको है उसको कहते प्रातिभा ज्ञान संसार तरण का उपायन से इसको तारक का तद विवेकजसे ज्ञान से पूर्वरूपम विवेकजन्य ज्ञान होने के पहले ऐसे प्राथिव ज्ञान हो जाता है विवेक जन्य ज्ञान तो आगे होगा ऐसे पहले कुछ ज्ञान हो जाता है यथो तेन व सर्वमे वो जाना होगी प्राथिह से ज्ञान से यथा उदय भास्कर से प्रभाकर से प्रकाश उदय होने के पूर्व भी प्रकाश आ जाता है इस प्रकार विवेकजन्य ज्ञान के पहले प्राप्ति को ज्ञान हो जाता है कुछ ऐसी हठात कुछ दर्शन में ज्ञान हो जाता है तेन व ऐसे ज्ञान से सर्वमेव एवं जाना सब जान लेता है प्रातिभा से ज्ञान से उत्पन्न प्राप्ति ज्ञान उत्पन्न होने पर सब योगी जान देता है टीका में प्रतिभाद व सर्वम प्रतिभा उह तद्भव प्रातिभा ऐसे वह कल्पना है उपदेश के बिना ज्ञान प्राथिव ज्ञान कहते हैं कुछ हठाधि ज्ञान हो जाता है प्रसंख्यान हेतु स्वयं तो ही तत्प्रकर्षन प्रसंख्यान उदयपूर्वलिंगन यदूहज ज्ञान तेनाली प्रसंख्यान हेतुसयमत तो प्रसंख्यान के हेतु तो स्वयं करने पर समाधि होती है तत्प्रकर्षम तो जो अत्यधिक होता है समय में धारणाध्यान समाधि प्रसंख्यान उदय पूर्व लिंग प्रसंख्यान ज्ञान होने के पूर्व ऐसे प्राथिव ज्ञान हो जाता है यदूहज ज्ञानम ऐसे ही बिना उपदेश ज्ञान हो जाता है ऐसे सर्वम योगी विजाना योगी सब ज्ञान लेता है तत् तो प्रसंख्यान साम सन्निधापन संसार तारय तारक इस में समाधि का संनिधि कर लेता है न समि धा धतु से मीच करके करा करके संसार से पार करा देता है इस दोस्तों पार्थिव ज्ञान को, को तार को कहा गया हृदय चित्त सम्मी तस्म से चित्त हृदय शब्द से वृत्ति देनापुरे ब्रह्मपुर ब्रह्म का सोचता है यदि हम ब्रह्मपुरे ब्रह्मपुरे तत्र अस्मिन् ब्रह्म आत्मा दहरम सर्प पुंडरीकम कुंडली कम के समान गृह है उसमें विज्ञान उसमें स्वयं करने पर चित्त की सम्मिति होती विज्ञान है चित्त उसमें स्वयं करने पर ज्ञान हो जाता है चित्त का ज्ञान हो जाएगा ठीक है जाए। हृदयप्रदम व्यास्य ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर कहा गया बृहत्वाद आत्मा ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है बृहत्व से ब्रह्म है पुरम तस्वर है ति त्रीजाती स्वीति जानता है अपने अपनी सरपुर दहरंकार गहर तदे पुंडलीक वही कमल अधोमुखम विष्म कमल अद्वनीच के कार्य अघरहेस्म गृह मनस चितन हेतमन मनक मनस मनक स्थानी चित्त की होता है तत्व उसमें स्वृत्ति विशिष्ट चित्तम चित्त में जो वृत्ति है परिणाम चित्ताम। उसके साथ ही चित्त को जानता है चित्त में क्या क्या चिंतन हो रहा है सबको जान लेता है सत्त पुरुष और अत्यंता संकीर्ण हो प्रत्याशेषो भोग परासान